पृथ्वी पृथ्वी ग्रह एक का भाग डायनासोरस युग पर जीवन को पुनः समरने में लाखों वर्ष लगे करीब चौबीस करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोरों का उद्भव हुआ ये सरीसृप थे और उनमें से अधिकतर अंडों से उत्पन्न हुए थे और जैसे छोटे मछली खाते थे। जब शार्क और रे जैसी बड़ी मछलिया लगातार विकसित हो रही थी तब धरती पर पहला संधारी प्रकट हुआ करीब पंद्रह करोड़ वर्ष पूर्व विशाल और जिसे उड़ने वाला सबसे पुराना पक्षी कहा जाता है प्रकट हुए और खचिए भी इसी दौरान प्रकट हुए डाइनासोर नाम का अर्थ बहुत भयानक छिपकली है फिर भी डायनासोर छिपकले नहीं थे यद्यपि उनसे संबंधित जरूर थे कुछ वैज्ञानिक सोचते थे कि डायनासोर पक्षियों के अधिक निकट थे। डायनासोरों ने धरती पर सत्रह करोड़ सालों तक राज किया वे विभिन्न आवासों जिनमें खुले मैदानों से जंगलों दलदलों के किनारों झीलों और समुद्रों तक शामिल थे में रहते थे कुछ डायनासोर पांच मंजिला भवन जितने ऊंचे थे और कुछ चूजे जितने बड़े भी ना थे तब सबसे छोटे और सबसे ऊंचे डायनासोर के मध्य सभी आकार और स्वरूपों के डायनासोरों का अस्तित्व था सबसे विशाल डायनासोर 45 मीटर लंबा और 70 टन वजनी था इनकी छीमड़ त्वचा परतों से ढकी थी जिस पर नुकीले कांटे भी होते थे कुछ डायनासोर मांसाहारी थे जिनके तेज नुकीले दांत और जबड़े होते थे येलोसॉरस डायसोर शाक बी थे जो पौधों को काते थे उनके दांत भोजन को पीसने वाली संरचना लिए थे उनमें मांसाहारियों की तुलना में बड़ी आंत होती थी क्योंकि पौधों में मांस की तुलना में कम पोषक तत्व होते हैं इसलिए उन्हें अधिक मात्रा में भोजन करना होता था उनके आकार और रेक्स जैसी प्रजातियों की परभक्षी प्रवृत्ति के कारण धरती पर कुछ अन्य प्रजातियां भी प्रचुर मात्रा में पनपने लगी थी किंतु डायनासोरों को प्रकृति के क्रोध का सामना करना पड़ा और वह पृथ्वी से एक ही झटके में समाप्त हो गए। यह घटना करीब 6.5 करोड़ वर्ष पहले घटी यह माना जाता है कि उस समय पृथ्वी से एक विशाल उल्का पिंड टकराने के कारण धरती से उठे धूल के विशाल बादलों ने सूर्य से आने वाली किरणों को रोक दिया जिसके कई वर्षों तक पृथ्वी पर अंधेरा और ठंड रही और इस दौरान विशाल ज्वारीय तरंगों से निचली भूमि पर बाढ़ आने और वर्षा की घटनाए भी होती रही थी इन परिस्थितियों में शायद छोटे जीवों को तो आवास मिलने के साथ पर्याप्त गर्मी और भोजन की पूर्ति होती रही होगी किंतु डायनासोरों के लिए यह संभव नहीं हो पाया होगा जिससे डायनासोर का अंत हो गया होगा